पतंजलि योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय पाराशर्य शिलाभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोह अष्टाध्यायी के उपयुक्त सूत्र से ब्यास जी का पाणिनी मुनि से पूर्व होना सिद्ध होता है फिर पाणनी मुनि प्रणीत अष्टाध्यायी पर महाभाष्यकर्ता पतंजलि योग दर्शन के सूत्रकार पतंजलि किस प्रकार हो सकते हैं यह संभव है कि पतंजलि नाम के कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोटि के ग्रंथों के रचयिता हुए हैं योग दर्शन पर भाष्य तथा वृत्ति आदि योग दर्शन के ऊपर अनेक भाष्य वृत्तियां और टीकाएँ रची गई हैं उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक प्रसिद्ध और प्राचीन व्यास भाष्य है व्यास भाष्य स्वयं बहुत ही गूढ़ार्स है उसके अर्थ को समझाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैसाद वैसारदी और विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक की रचना की है विज्ञान भिक्षु ने एक अलग पुस्तक योग सार में योग के सिद्धांतों का सारांश उपस्थित किया है वृत्तियों में राजमारतंड जिसका प्रसिद्ध नाम भोजवृत्ति है अत्यंत लोकप्रिय और प्रामाणिक है गणेश भट्ट की एक बड़ी वृत्ति योगवार्तिक के आधार पर निर्मित हुई है योग दर्शन के भाष्यकार व्यास का ठीक ठीक समय निश्चय करना कठिन है कई एक विद्वानों का मत है कि ब्रह्मसूत्रकार व्यास ही योग दर्शन के भाष्यकार व्यास हैं योग दर्शन के प्रथम वार्तिक में विज्ञान भिक्षु ने भी ब्रह्मसूत्रकार बाधरायण को ही योगदर्शन का भाष्यकार व्यास बतलाया है अन्य कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि योग दर्शन के भाष्यकार व्यास ब्रह्म व्यास से भिन्न हैं और बहुत पूर्व समय में हुए हैं व्यास व्यासभाष्य में भिन्न भिन्न स्थानों में लगभग 21 सूत्र पंचशिखाचार्य के कुछ वचन जैगिकव्य और वार्षक गण्याचार्य की तथा एक दो घटनाएं रामायण की भी उद्धत की गई है इससे सिद्ध होता है कि सांख्य के प्राचीन ग्रंथ पंचशिखाचार्य के सूत्र और वार्ष गण्याचार्य प्रणीत षी तंत्र जो इस लुप्त है तथा वाल्मीकि रामायण व्यासभाष्य के समय विद्यमान थे श्रीमद् गीता और महाभारत आदि ग्रंथ तथा ब्रह्मसूत्र उसके पश्चात बनाए गए हैं